विनय पत्रिका हनुमत स्तुति जाके गति है हनुमान की ताकि पैज पुज आई यह रेखा कुलितपसान की अघटित घटन सुघट विघटन ऐसी बिरुदावल नहीं आन की सुमिरत संकट सोच विमोचन मूरति की लसन मूर्ति मोदान तुलसी कपिके के कृपा बिलोक निखान सकल कल्याण की जिसको सब प्रकार से श्री हनुमान जी का आश्रय है उसकी प्रतिज्ञा पूरी हो ही गई यह सिद्धांत बद्र हीरे की लकीर के समान अमिट है क्योंकि श्री हनुमान जी असंभव घटना को संभव और संभव को असंभव करने वाले हैं ऐसे यश का बाना दूसरे किसी का भी नहीं है श्री हनुमान जी के आनंदमयी मूर्ति का स्मरण करते ही सारे संकट और शोक मिट जाते हैं सब प्रकार के कल्याणों की खानी श्री हनुमान जी की कृपा दृष्टि जिस पर है हे तुलसीदास उस पर पार्वती शंकर लक्ष्मण श्री राम और जानकी जी सदा कृपा किया करती है ताकि है तमकता की ओर को जा को है सब भाति भरोसो कप के शरी किशोर को जन रंजन अरिगन गंजन मुख भंजन खल बर जोर को वेद पुराण प्रगट पुर सारथ सकल सुभट सिर मोर को उथपे थपन थपे उथ पन पन विबुध बृंद बंदि छोर को जल धिलांग दहिलंक प्रबल बल दलन निचर घोर को जाको बाल बिनोद समुझ डरत दिवाकर कर भोर को जाकी चिबुक चोट चूरन किय मदिश कठोर को लोकपाल अनुकूल बिलोक ओम चहत बिलोचन कोर को सदा अभय जय मुद मंगलमय जो सेवक रन रोर को भगत काम तरुना राम पर पूरन चंद चकोर को तुलसी फल चारो कर तल दस गावत गई बहोर को जैसे सब प्रकार से केसरी नंदन श्री हनुमान जी का भरोसा है उसकी ओर भला क्रोध भरी दृष्टि से कौन ताक सकता है हनुमान जी के समान भक्तों को प्रसन्न करने वाला शत्रुओं का नाश करने वाला दुष्टों का मुह तोड़ने वाला बड़ा बलवान संसार में और कौन है इनका पुरसार्थ वेदों और पुराणों में प्रगट है। इनके समान समस्त सूरवीरों में शिरोमणि दूसरा कौन है इनके समान सुग्रीव विभीषण आदि राज्य बहिष्कृतों को पुनः स्थापित करने वाला सिंहासन पर स्थित बाली रावण आदि राजाधिराजों को राज्युत करने वाला देवताओं को प्रण करके रावण के बंधन से छुड़ाने वाला समुद्र लांग कर लंका को जलाने वाला और बड़े बड़े बलवान भयानक राक्षसों के बल का नाश करने वाला दूसरा कौन है जिनके बाल विनोद को याद करके अब भी प्रातः काल के सूर्य देव डरा करते हैं जिनकी ठोड़ी की चोट ने कठोर वज्र के दातों का घमंड चूर कर दिया बड़े बड़े लोकपाल भी जिनका कृपा कटाक्ष चाहते हैं ऐसे रण हनुमान और संसार के सभी सुख तथा कल्याण रूप मोक्ष को प्राप्त करता है पूर्ण कला संपन्न चंद्रमा जैसे श्री रामचंद्र जी के मुख की अनिमेश दृष्टि से देखने वाले चकोर रूप हनुमान जी का नाम भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के समान है हे तुलसीदास गई हुई वस्तु को फिर से दिला देने वाले श्री हनुमान जी का जो गुण गाता है अर्थ धर्म काम मोक्ष रूप चारों फल सदा उनकी हथेली पर धरे रहते हैं ऐसे तो ही न बुझिए हनुमान हठीले साहेब कहू न राम से तो से न उसी ले। तेरे देखत सिंह के सिमेक लीले जानत हों कल तेरे उमन गुन गले हाँक सुनत दस कंध के भय बंधन ढीले सो बल गयो कितो भय अब गर्भगहले सेवक को परदा फटे तू समर्थ सी ले अधिक आपुते आपने सुन्य मान सहिले सान्य सुजस तूले तेव काल तिन को भलो जे राम रंगीले हे हठिले अर्थात भक्तों के कष्ट बरबस दूर करने वाले हनुमान तुझे ऐसा नहीं चाहिए श्री राम शरीखे तो कहीं स्वामी नहीं है और तेरे समान कहीं सहायक नहीं है यह होते हुए भी आज तेरे देखते देखते मुझ सिंह के बच्चे को तुझ सिंह रूप सहायक के शरणागत मुझ बालक को कलयुग रूपी मेढक जिसके तेरे सामने कोई हस्ती नहीं है निगले लेता है मालूम होता है इस कलयुग ने तेरे भक्त व सलता शरणागत की रक्षा के लिए हटकारिता उदारता आदि गुणों को खिला खील दिया है। एक दिन तेरी खिलाफ सुनते ही रावण के अंग-अंग के जोड़ ढीले पड़ गए थे वह तेरा बल पराक्रम आज कहां गया? अथवा क्या तू अब दयालु के बदले घमंडी हो गया है आज तेरे सेवक का पर्दा फट रहा है उसे तूसी दे जाती हुई इज्जत को बचा दे तू बड़ा समर्थ है पहले तो तू सेवक को अपने से अधिक मानता उसकी सुनता सहता था पर अब क्या हो गया इस तुलसीदास के संकट को सुनकर उसे दूर करके यह सु तू ही ले, ले। वास्तव में तो राम जो राम के रंगीले भक्त हैं उनका तीनों कालों में कल्याण ही है समरथ सुवन समीर के रघुबीर पियारे पर की भी तो ही जो कर ले हिस रे तेरी महिमा ते चले क्यारे चिन अधियारो मेरी बार क्यों त्रिभुवन उजियारे कही करनी जन जान के सम्मान किय कही अगौ गुण आपने कर डार दियारे खाई खोची मांग मैं तेरों नाम लियारे तेरे बल बल आज लो जग जाग जी रे जो तो सो हो तो फिर मेरो दुहियारे तो क्यों बदन दिखाव तो कही बचन लियारे तो सो ज्ञान निधान को सर्वज्ञ वे यार हो समुझत साई द्रोह की गति छारियारे तेरे स्वामी राम से स्वामिन सिया राम रे तुलसी के कौन को काको तक यारे हे सर्वशक्तिमान पवन कुमार हे राम जी के प्यारे तुझे मुझ पर जो कुछ करना हो सो भैया अभी कर ले तेरे प्रताप से इमली के चिए भी अर्थात रुपये असरफी की जगह चल सकते हैं अर्थात यदि तू चाहे तो मेरे जैसे निकम्मों की भी गणना भक्तों में हो सकती है फिर मेरे लिए हे त्रिभुवन उजागर इतना अंधेरा क्यों कर रखा है पहले मेरी कौन सी अच्छी करनी जान कर तूने मुझे अपना दास समझा था तथा मेरा सम्मान किया था और अब किस पाप तथा अवगुण से मुझे से फेंक दिया अपनाकर भी त्याग दिया। मैंने तो सदा से ही तेरे नाम पर टुकड़ा मांगकर खाया है। तेरी बलैया लेता हूँ मैं तो तेरे ही बल के भरोसे पर जगत में उजागर होकर अब तक जीता रहा हूँ जो मैं तुझ से विमुख होता तो मेरा हृदय ही उसमें कारण होता फिर मैं निज परिवार के मनुष्य की तरह भली बुरी सुना सुनाकर तुझे अपना मुंह कैसे दिखाता तू मेरे मन की सब कुछ जानता है क्योंकि तेरे समान ज्ञान की खानी और सबके मन की जानने वाला दूसरा कौन है यह तो मैं भी समझता हूँ कि स्वामी के साथ द्रोह करने वाले को नष्ट भ्रष्ट हो जाना पड़ता है तेरे स्वामी श्री राम जी और स्वामी श्री सीता जी शरीखी हैं वहाँ तुलसीदास का तेरे सिवा और किस मनुष्य का और किस वस्तु का सहारा है इसलिए तू ही मुझे वहां तक पहुंचा दे